संक्षिप्त महाभारत उद्योग पर्व सल्ल की विदाई तथा कौरव और पांडवों के सैन्य संग्रह का वर्णन महाराज सल्ल कहते हैं झिझेठिर इस प्रकार इंद्र को अपनी भारिया के सहित कष्ट भोगना पड़ा था और अपने शत्रुओं का वध करने की इच्छा से अज्ञातवास भी करना पड़ा था अतः यदि तुम्हें द्रौपदी और अपने भाइयों सहित वन में रह कष्ट कर भोगने पड़े हैं तो उसके लिए तुम रोष न करो जैसे इंद्र ने वृत्तासुर को मारकर राज्य प्राप्त किया था उसी प्रकार तुम्हें भी अपना राज्य मिलेगा तथा जैसे अगस्त जी के हिसाब से नहुस का पतन हुआ था वैसे ही तुम्हारे शत्रु कर्ण और दुर्योधन आदि का भी नाश हो जाएगा राजा सल्य के इस प्रकार ढाढ़ बंधाने पर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर ने उनका विधिवत सत्कार किया इसके पश्चात मद्र उनसे अनुमति लेकर अपनी सेना के सहित दुर्योधन के पास चले आए बैसम पान जी कहते हैं राजन इसके पश्चात यादव महारथी की बड़ी भारी चतुरंगणी सेना लेकर राजा युधर के पास आए उनकी सेना को भिन्न भिन्न देशों से आए हुए अनेकों वीर सुशोभित कर रहे थे फरसा भिंदपाल सूल तोमर मुदगर परिघ य लाठी पार्श तलवार धनुष और तरह तरह के चमचमाते हुए बाणों से उनकी सेना एकदम दीप उठी थी यह सेना राजा युधिष्ठिर की छावनी में पहुंची इसी तरह एक अक्षौणी सेना लेकर चेधराज धृष्ट केतु आया एक अक्षौणी सेना के साथ जरासंध का पुत्र मगधराज जयसेन आया तथा समुद्र तीरवर्ती तरह तरह के योद्धाओं के साथ पांडराज भी युधिष्ठिर की सेवा में उपस्थित हुआ इस प्रकार भिन्न भिन्न देशों की सेना का समागम होने से पांडव पक्ष का सैन्य समुदाय बड़ा ही दर्शनीय भव्य और शक्ति संपन्न जान पड़ता था महाराज द्रुपद की सेना भी उनके महारथी पुत्रों और देश देश से आए हुए सूरवीरों के कारण बड़ी भली जान पड़ती थी मस्त देसी राजा विराट की सेना में अनेकों पर्वती राजा सम्मिलित थे वह भी पांडवों के शिविर में पहुंच गई इस प्रकार जहाँ तहाँ से आकर सात अक्षौणी सेना महात्मा पांडवों के पक्ष में एकत्रित हो गई कौरवों के साथ युद्ध करने के लिए उत्सुक इस विशाल वाहिनी को देखकर पांडव बड़े प्रसन्न हुए दूसरी ओर राजा भगदत्त ने एक अक्षौणी सेना देकर कौरवों का हर्ष बढ़ाया उनकी सेना में चीन और किरात देशों के वीर थे इसी प्रकार दुर्योधन के पक्ष में और भी कई राजा एक एक अक्षौणी सेना लेकर आए हृदय के पुत्र कृतवर्मा भोज अंधक और कुकुरवंशी यादव वीरों के सहित एक अक्षौड़ी सेना लेकर दुर्योधन के पास उपस्थित हुए सिंध सौबीर देश के जयद्रथ आदि राजाओं के साथ भी कई अक्षौड़ी सेना आई कंबोज नरेश सुदक्षिण शक और यवन यवन वीरों के सहित आया उसके साथ भी एक अक्षौड़ी सेना थी इसी प्रकार माहिष्मति पुरी का राजा नील दक्षिण देश के महाबलीवीरों के सहित आया अवंती देश के राजा विन्द और अनुविंद भी एक एक अक्षौड़ी सेना लेकर दुर्योधन की सेवा में उपस्थित हुए केके के देश के राजा पांच सहोदर भाई थे उन्होंने भी एक अक्षौड़ी सेना के साथ उपस्थित होकर कुरराज को प्रसन्न किया इसके सिवा जहां तहां से आए हुए अन्य राजाओं की तीन अक्षौड़ी सेना भी और भी हो गई इस प्रकार दुर्योधन के पक्ष में कुल ग्यारह अक्षौड़ी सेना एकत्रित हुई वह तरह तरह की ध्वजाओं से सुशोभित और पांडवों से भिड़ने के लिए उत्सुक थी पंचनद कुरजांगाल रोहितवन मारवाड़ अहिच्छन्न कालकूट गंगातट वारण वटधान और यमुना तट का पर्वतीय प्रदेश यह सारा धन धान्यपूर्ण विस्तृत क्षेत्र कौरवों की सेना से भरा हुआ था महाराज द्रुपद ने अपने जिस पुरोहित को दूध बनाकर भेजा था उसने इस प्रकार एकत्रित हुई वह कौरव सेना देखी